श्रीमदभागवत कथा दशम स्कंद भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सब के सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए परंतु अघासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं इसका कारण यह था कि अघासुर अपने भाई बकासुर और बहन पूतना के वध की याद करके इस बात की बात देख रहा था कि उनको मारने वाले श्री कृष्ण मुँह में आ जाए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 इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला ही रुंध गया आंखें उलट गई वह व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा सांस रुककर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मानंद फोड़ कर निकल गए उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गई उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बचड़ों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 उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर अप्सराओं ने नाचकर गंधर्वों ने गाकर विद्याधरों ने बाजे बजाकर ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर और पार्षदों ने जय जय कार करके नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अभार को मारकर उन सब का बहुत बड़ा काम किया था उन अद्भुत स्तुतियों सुंदर बाजों मंगलमय गीतों जय जयकार और आनंदोत्सवों की मंगल ध्वनि ब्रह्म के पास पहुंच गई जब ब्रह्मा जी ने वह ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए परीक्षित जब वृंदावन में अजगर का वह जाम सूख गया तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा सी बना रहा यह जो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्षदान किया था वह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था में अर्थात पाँचवें वर्ष में ही की थी ग्वाल बालों ने उसे उसी समय देखा भी था परंतु पौवल अवस्था अर्थात छठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ब्रज में उसका वर्णन किया अघास मूर्तिमान अघ पाप ही था भगवान के संस्पर्श से उसके सारे पाप धुल गए और उसे उस सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई जो पापियों को कभी मिल नहीं सकती परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि मनुष्य बालक की सी लीला रचने वाले ये वे ही परम पुरुष परमात्मा हैं जो व्यक्त अव्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भवनिर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए तो वह सालोक के सामीप्य आदि गति का दान करती है जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है भगवान आत्मानंद के नित्य साक्षात्कार स्वरूप हैं, माया उनके पास तक नहीं पटक पाती वे ही स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए क्या अब भी उसकी सदगति के विषय में कोई संदेह है सूर्यजी कहते हैं सोनका दृश्यों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 आपने कहा था कि ग्वाल बालों ने भगवान की की हुई पाँचवें वर्ष की लीला ब्रज में छठे वर्ष में जाकर कही अब इस विषय में आप कृपा करके यह बतलाइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है महायोगी गुरुदेव मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है आप कृपा करके बतलाइए अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण के विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम होगा क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता गुरुदेव यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुक्त होने की कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ तथापि हमारा अहोभाग्य है कि हम आपकी मुखारविंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमय श्री कृष्ण लीला अमृत का बार बार पान कर रहे हैं सोद जी कहते हैं भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ सौनक जी जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब से सुखदेव जी को भगवान की वह लीला स्मरण हो और उनकी समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खींच गए कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे